मुंडक उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं प्रारंभ हुआ था आचार्य अंगिराज के पास ब्रह्म जिज्ञासु बन करके विधिवत गए हैं सौमथ जी और अपने जिज्ञासा कस्म भगवो विज्ञाते सर्विद विज्ञात इस वाक्य से आचार्य अंदिराज के सामने प्रस्तुत की आचार्य अंगीर अंगिरा सौनबी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो विद्याओं का प्रतिपादन कर रहे हैं ये बताए कि वे विद्य वेदितव्य पराचय व पराचय परा और अपरा ऐसी दो प्रकार की विद्याएं हैं अपरा विद्यादि रूपा है सांग ऋग्वेदादि अपरा कोटि में बताए गए और परा विद्या को बताते हुए कहा गया अथ परा यया तद अक्षर अगम्यते और तदर में ते तद इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्यमान प्रतिमा का परामर्श है तो अदृश्यवाद विशेषणक अक्षर वो है अतिद्रिय निर्विशेष निर्विकार चेतन आत्मा और उसका अधिगम है तब उसकी आत्मरूप से वो सबकी आत्मा होते हुए भी आत्मरूप से अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक जो अभनापादक आवरण है उसकी निवृत्ति यही अक्षर अक्षर का अधिगम है अक्षर की प्राप्ति अधिगम शब्द का प्राप्ति नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है उसे अप्राप्त सा दिखलाने वाली अविद्या की निवृत्ति ये नित्य प्राप्त की प्राप्ति है तो जो अति अतीन्द्रियवादि विशेषणक अक्षरशक्तिक निर्विकार चेतन के आत्मरूप से अभिव्यक्ति में प्रतिबंधिका है अनादि अविद्या उसका निवर्तन करें उसकी निवृत्ति करें उसे माना गया परा विद्या अथ परा ये या तद अक्षर अधिकम में वो है एक प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार साक्षात्कारात्मिका वो प्रमाण अंतकरण की चरम वृत्ति वो है अविद्या की निवर्तक इसलिए उसे चरम वृत्ति को कहा जाएगा विद्या पराविद्या और उपनिषदे आदि वो भी ऋग्वेदादि कोटि माने से यद्यपि शब्दात्मक होने से अपरा विद्या होनी चाहिए किंतु उसे लक्षणा से गौण रूप से कहा जाता है परा अहम ब्रह्मास्मि इस मुख्य पराविद्या का उपलक्षण विधया तत्वशादी उपनिषद वाक्य साधन होने से उनके साध्य पू अहम ब्रह्मास्मि इस ब्रह्मात्म एकत्व साक्षाकारात्मिका वृत्ति में मुख्य रूप से प्रवृत्त होने वाला परा विद्या यह शब्द गौणी वृत्ति से उपलक्षण विधया यह वृत्ति उत्तम अधिकारी के चित्त में उत्पन्न करने में निमित्त बनने वाला जो तत्वमशादी उपनिषर वाते हैं उसके लिए भी कहा जाता है गौरव रूप से उपमिषर पराविद्या मुख्य पराविद्या को वह वृत्ति है और ऐसे पराविद्या अपराविद्या का विभाग करके पराविद्या का विशेषण विषय के रूप में जो अक्षर है उसे तत् अक्षरम में शब्द से कहा गया था और शब्द से जिसका परामर्श करना है वे सब विशेषण चार मंत्रों में बताए गए तत्त अदृश्यम इस छठवे मंत्र से लेकर के नवम मंत्र तक इसे बताया गया परा विद्या के विषय को अक्षर को मुंडप उपनिषद में अक्षर शब्दों के लिए आता है एक प्रकृति के लिए भी आया है अभ्याकृत के लिए भी आता है और ब्रह्म के लिए भी आता है अक्षरा परत परम यहाँ पर पंचमींत जो अक्षर शब्द है वह प्रकृति के लिए है अनादि अविद्या के लिए है और उससे भी पर है जिसे कटोपनिषद में अव्यक्ता पुरुष पर करके कहा गया अक्षर शब्दों को बता रहा हैं, को और उससे पर पुरुष है निर्विशेष चेतन ब्रह्म्हा। इसलिए ब्रह्म की निर्विशेषता का ज्ञापन करने वाले यह सब विशेषण है अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इत्यादि चार मंत्रों में जो वर्णन हुआ और विशेषण अक्षर के बताए गए हैं वे प्रकृति रूप अक्षर से निर्विशेष चेतन रूप अक्षर का व्यावर्तन करने के लिए और निर्विशेषता बताने के लिए वे विशेषण है। तो इस प्रकार वह अक्षर जिससे प्राप्त हो यानी उस अक्षर विषय को अविद्या की निवृत्ति जिससे हो वो पराविद्या, अविद्या ये एक प्रकार से बताया गया मुंडक के प्रथम खंड में प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में अब द्वितीय खंड का जो संबंध भाष्य था उसका यानी व्रत कथन करते हुए भाष्कर भगवान ने द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड का प्रथम खंड के साथ संबंध बताते हुए ये कहा कि किस लिए किसलिए आरंभ हो रहा है प्रथम खंड द्वितीय खंड तो प्रथम खंड में अपरा विद्या आदि रूपा बताई गई और परा विद्या को भी बता दिया गया मात्र ये उद्देश्य ग्रंथ हुआ परा विद्या अपरा विद्या का प्रथम खंड उद्देश्य कहा जाता है नाम मात्र से परिचय को संकीर्तन को एक उद्देश्य होता है लक्ष्य का परामर्श का लेकिन एक उद्देश्य शब्द है पारिभाषिक तर्क संग्रह में पदवृत्ति में कहा गया नाम मात्रे में संकीर्तनम उद्देश्य वस्तु का नाम मात्र से परिचय देना उसके स्वरूप का वर्णन नहीं पूरा पूरा वो उद्देश्य कहलाता है नाम मात्र से परिचय कराना तो प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में आचार्य अंगिराजी के द्वारा दो विद्याओं का नाम मात्र से परिचय कराया गया पराविद्या है अपराविद्या है अपरा विद्या ऋग्वेदादि रूपा है सांग ऋग्वेदादि रूपा और पराविद्या है अविद्या की निवृत्ति का वृत्ति ऐसा नाम मात्र से परिचय दिया गया अब ये जो द्वितीय मुंडक है इसमें अपरा विद्या के फल का वर्णन करना है पूरा अपरा विद्या का फल है साध्य साधनात्मक संसार उसका विषय बताना है क्रिया कारक फल विशेष रूप संसार अपरा विद्या का विषय है उसे बताने के लिए मुंडक उपनिषद का प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड प्रारंभ हो रहा है और अपरा विद्या के विषय का द्वितीय खंड में वर्णन होगा उसके बाद परा विद्या का वर्णन शुरू होगा द्वितीय मंडक से तो यहाँ पर तो अपरा विद्या के विषय को परा विद्या के विषय की अपेक्षा प्रथम इसलिए बताया जा रहा है कि परा विद्या का जो विषय है संसार वह दुख रूप होने से भाष्कर भगवान ने कहा हातव्य है हातव्य का होता है त्याज्य हेय शास्त्र में प्रतिपाद्य वस्तुओं का प्रतिपादन दो प्रकार से होता है एक हेयतया और एक उपादेय तय जो अनर्थ रूप होगा या अनर्थ का साधन होगा अनर्थ कहते दुख को तो दुख रूप होगा या दुख का साधन होगा तो उसे शास्त्र बताता है हे हेयत्व रूपेण त्यागने के लिए और उपादेय के रूप में बताता है अपने अधिकारी को शास्त्र सुख या सुख के साधन उपाधेय के रूप में बताता है ग्राह्य के रूप में बताता है। तो अपरा विद्या का विषय साध्य साधनात्मक संसार भाष्कर भगवान ने कहा दुखात्मक होने से वह हे हेयतया बताया जा रहा है मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में और किसके लिए हे यह है हेय है ये तो दुख को जो जो नहीं चाहते हैं उनके लिए तो दुख को न चाहने वाले सभी हैं ऐसा कोई नहीं है जो दुख को चाहे कुंती भी जो दुख को चाहती थी वो तो व्यावहारिक प्रतिकूल परिस्थितियां चाहती और कोई जरूरी नहीं कि व्यावहारिक प्रतिकूल परिस्थिति से सभी को दुख ही हो कई लोग व्यावहारिक प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद लेते हैं परमात्मा का चिंतन अधिक उसमें होता है इसलिए कुंते ने बताया कि व्यावहारिक प्रतिकूलता क्यों मांग रही हूं मैं तो इसलिए मांग रही हूं कहा कि आप आपका अनुकूल परिस्थितियों में हमें कम चिंतन होता आपको भूल जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में आप ज़्यादा याद आते हैं और आपकी याद का स्मरण का जो आनंद होता है वह व्यावहारिक प्रतिकूलताओं से होने वाले कष्ट से कई अधिक होता है वो ये कष्ट नगण्य है भगवत स्मृति के सामने इसलिए दुख कोई नहीं चाहता तो अर्थ ये निकला भाष्कर भगवान ने इसलिए कहा प्रत्येकम शरीर भी हातव्य ये शब्द प्रयोग किया है भाष्य में तो प्रत्येकम शरीर भी का अर्थ है हर एक शरीरधारी के लिए तो शरीरधारी तो सभी है प्राणी तो प्राणी मात्र के लिए दुख रूप होने से संसार है यह क्या है उसी के रूप में यहाँ पर संसार का वर्णन हो रहा है द्वितीय खंड में तो और जब तक किसी वस्तु का प्रदर्शन नहीं होगा यथार्थ वर्णन नहीं होगा तब तक उससे निर्वेद यानी वैराग्य नहीं होता और अपरा विद्या के विषय से जो विरक्त है उसी को माना गया पराविद्या का अधिकारी इसलिए इसी खंड में एक प्रसिद्ध मंत्र आएगा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद आयात नास्त अकृत कृत तो लोकान् परीक्ष कर्मचितान ये लोकान् का विशेषण है चित्त शब्द का प्राप्त तो कर्मचित का अर्थ है कर्मणा चितान यानि कर्म से प्राप्त होने वाले जो लोक यानि फल है तो कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है कर्म फल है संसार ब्रह्मलोक पर्यंत का उसके यहाँ पर द्वितीय द्वितीयांत है परीक्षण यहाँ पर एक परीक्षण क्रिया बताई जा रही है और परीक्षण के विषय के रूप में कर्म फलभूत संसार को बताया जा रहा है तो कर्म फल वो तो संसार की परीक्षा करें परीक्षा कहा जाता है परितह को जिस जिस विचार को और वो विचार ऐसा कि यथार्थ स्वरूप निर्णय परी विचार विचार का जो विषय होगा उस विचार के विषय के यथार्थ स्वरूप विषयक निश्चय अनुकूल विचार को परीक्षा कहा जाता है तो कर्म फल की परीक्षा करनी है संसार की परीक्षा करनी है का अर्थ है संसार के यथार्थ स्वरूप विषयक निश्चय अनुकूल विचार करना है और वो कब तक करना है जब तक संसार के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं होगा तब तक उसका फल विचार का फल है निर्णय तो निर्णय आने तक विचार करना है संसार का और निर्णय जब आएगा तो संसार जैसा है तो भाष्कर भगवान ने वहाँ पर कहा है दुख रूप तो। जो अपरा विद्या का विषय है संसार वह हातव्य क्यों है तो इसमें हेतु बताया दुख रूप तो अपरा विद्या के विषय संसार का निर्विचार ठीक ठीक हो गया ये तब माना जाएगा जब संसार का शास्त्र और शास्त्र अभिज्ञ महापुरुषों को जैसा निश्चय है संसार के स्वरूप का वैसा ही हमारा निश्चय हो जाए तो माना जाएगा संसार की ठीक ठीक परीक्षा हमने की संसार का ठीक ठीक विचार किया शास्त्र दुखालयम बताता है संसार को भास्कर भगवान जो शास्त्र अभिज्ञ है उन्होंने भी कहा संसार दुख रूप है तो दुख संसार के दुख रूप दुख दुखात्मक निर्णय संसार का यदि संसार के विचार से हो गया यथार्थ निर्णय तो फिर ठीक परीक्षा हो गई ये माना जाएगा परीक्ष रोकान कर्मचितान ये हो गया और उसका फल क्या है परीक्षा का परीक्षा से आया हुआ जो निर्णय है उस निर्णय का फल होगा जो दुखरूप वस्तु होती है उससे वैराग्य होता है इसलिए कहा निर्वेदम आया वैराग्य को प्राप्त हो जा विरक्त हो जा वैराग्य का साधन क्या है तो कर्मचित लोक की यानी संसार की परीक्षा तो संसार की परीक्षा कर ले यथार्थ निर्णय संसार के स्वरूप विषय प्राप्त कर ले और वो ठीक निर्णय हो गया इसे दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है यदि हमें यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का जो संसार है उसके विषय में चित्त में रस नहीं रहा हमारे राग नहीं रहा द्वेष नहीं रहा संसार के अविवेकी को रागास्पद द्वेशास्पद तूपेण प्रतीयमान वस्तु के उपलब्ध होने पर भी हमारे चित्त में राग द्वेष नहीं हो रहा है तो माना जाएगा कि ठीक ठीक निर्णय संसार का हो गया तटस्थ हो जाएगा व्यक्ति तो ये परीक्षा हो गई उसका फल होगा वैराग्य द्वेष रहित चित्त होगा और विरक्त चित्त पुरुष को फिर मंत्र का उत्तरार्थ बताता है तब सगुरमेवा भी गचित समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इसमें तत्शब्द पर विद्या का जो विषय है यह तद इत्यादि से बताया गया उसका परामर्शक है और उसका आत्मरूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अक्षर के आत्मरूप से जो अनादि काल से हमारे चित्त में विद्यमान अज्ञान को निराकरण करने वाला ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रोत ब्रह्मिष्ठाचार्य के पास जाए याग मंत्र कहेगा तो अपरा विद्या के फल से विरक्त व्यक्ति ही परा विद्या का अधिकारी है ऐसा वृक्षलोकान् कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात यह मंत्र कह रहा है जिस कारण से उस कारण से आचार्य अंगिराजी जी जो परा विद्या के अधिकारी हैं उनके सामने अपरा विद्या के विषय का वर्णन कर रहे हैं उससे वैराग्य में यदि न्यूनता है तो वह पूर्ण करने के लिए वैराग्य को परिकुष्ट करने के लिए ये यहाँ पर कहा और द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड का जो प्रथम मंत्र है मूल हृदय मूल का विचार हो गया था लेकिन हम लोग बीस में 15-20 दिन हो गए तो शुरू से ये जो है प्रथम मंत्र है से है प्रारंभ करता सत्यम हैंभकर्ता तदेत सत्य मंत्रु कर्मा त्रेतायां बहुधा सतता तान्या चरथ तान्याचरथ नि सत्य वह पंथ सुप्रित्स लोकेदनाम है बुद्धिस्त परामर्श और बुद्धि में है अपरा विद्या का विषय अपरा विद्या का विषय है कर्मफल और कर्म साध्य साधनात्मक संसार इसके परामर्शक हैं तदेतक ये सरोनाम कर्म के और कर्म को यहां पर बताया जा रहा है तदैतत् शब्द से परामिष्ट जो कर्म उसे श्रुति कह रही है कि सत्यम कर्म सत्य है तदेत नाम कर्म के परामर्शक है कर्म को सत्य कर रही है सोची और अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और इस उपनिषद वाक्य के अनुसार तद एत सत्यम में तद एत है कर्म वो भी सत्य है तो कितने सत्य हुए एक ब्रह्म और एक कर्म दो सत्य हुए तो दो सत्य होंगे यदि एक जैसे तो ही तो द्वैत होगा कि अद्वैत रहेगा द्वैत हो जाएगा द्वैत होगा तो वेदांत का जो मुख्य सिद्धांत है उसी की हानि होगी ना तो फिर मानना पड़ेगा दोनों एक जैसे सत्य नहीं है अद्वैत को अद्वैत सिद्धांत की हानि ना हो जो वेदांत का मुख्य सिद्धांत है इसलिए ये जो वेदांत के दो वाक्य हैं वेदांत यानि है उपनिषद है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये ब्रह्म को सत्य बताने वाला और तद एत सत्यम यह तद एत शब्द से ग्राह्य कर्म को सत्य बताने वाला वाक्य इन दोनों का आपस में सम प्रामाण्य रहेगा यदि दोनों वाक्य अपने अपने विषय को एक जैसा ही सत्य बताएंगे तो वेदांत के मुख्य सिद्धांत को कोई भी सुरक्षित नहीं रख सकता अद्वैत हो अद्वैत का हान होगा खंडन होगा इसलिए भस्कर भगवान तदेत सत्यम इस वाक्य वाक्यस्थ सत्य शब्द का अर्थ करते हैं कि कर्मरूप जो साधन है इसमें जो सत्यता बताई जा रही है वह सत्यता अपने फल के साथ अव्यभिचार रूप सत्यता है कर्म का फल जो भी हम वेद के द्वारा इष्ट साधनत्वेन रूपेण प्रतिपादित कर्म या अनिष्ट साधनत्वेन रूपेण प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करते हैं हमारे द्वारा अनुष्ठित जो साधन है कर्म वह वेद ने इष्ट का साधन बताया है यदि तो निश्चित ही वह हमें इष्ट फल देगा यदि कोई प्रतिबंध उपस्थित न हो प्रतिबंध के अनुपस्थिति काल में प्रतिबंध का अभाव काल में निश्चित ही हमारे द्वारा अनुष्ठित शुभ कर्म उसका जो शुभ फल बताया है वह देगा और अशुभ कर्म पापकर्म हमें दुख रूप फल देगा अनर्थ देगा ये कर्म में कृत कृतकर्म में प्राणी के द्वारा कृत कृतकर्म में जो अवश्य फल प्रदायकत्व है ये सत्यत्व है स्वरूपतः सत्यत्व नहीं कर्म का स्वरूप तो बाधित हो जाता है इसलिए स्वरूपतः बाधित होने पर भी वह फल जरूर प्रदान करता है और स्वरूपतः बाधित होने वाले में भी अर्थ क्रिया कारिता रूप सत्यता रहती है जैसे स्वरूपतः बाधित होने वाला सर्प भी भयादि से कंपन पलायन आदि कराता है ये उसमें अर्थ अर्थक्रियाकारिता रूप सत्यता है स्वप्नदृष्ट जो पदार्थ हैं वे भी कहीं जागृत में भी उनका परिणाम देखने वाला परिणाम देता है। तो वे स्वरूपतः बाधित होने पर भी उनमें अर्थ अर्थक्रियाकारिता रूप सत्यता है ऐसे ये तद एत शब्द से ग्राह्य जो कर्म है उसमें अर्थ क्रिया कारिता रूप सत्यता है और स्वरूपतः बाध्यत्व है वो ज्ञान से बाध्य होगा बाधित होने पर भी वो फल क्रिया कारिता उसमें रहेगी अर्थक्रियाकारिता रहेगी यही सत्यता है उसमें और ब्रह्म में स्वरूपतः अबाधितत्व रूप सत्यता है इसलिए ब्रह्म की सत्यता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में बताई गई वह रूप सत्यत्व है और कर्म में अर्थ क्रियाकारिता रूप सत्यत्व है ये दोनों में अंतर है भले ही स्तुति दोनों को सत्य करें लेकिन सत्यता दोनों की एक जैसी नहीं है तो तद एतत सत्यम यानी कर्म सत्य है तद एक शब्द से ग्राह्य अर्थ को दूसरे अमांतर वाक्य से बताया जा रहा है कि वो सत्य कौन है तब एक इन सरोनामों से ग्राह्य तो कहते हैं कर्माणि कवयो ये अप्य तो कवय मंत्रु यानी कर्माणि अपश्य तदेद ऐसे जोड़ना तो मंत्र यानी रूप वेद मंत्र ऋग्वेदादी है इसलिए ग्रहण करना पूर्व में जिन्हें अपर विद्या के रूप में बताया गया ऋग्वेदादि को वे मंत्र है और कवि शब्द का अर्थ है मेधावी मेधावी का अर्थ है शिष्ट वेद के साध्य साधन वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन के विषय में जिनकी बुद्धि में संशय विपरीत रहित तो यथार्थ निर्णय है उन्हें यहाँ पर कवि शब्द से लेना वशिष्ठादि को वेद के अभिप्राय को अच्छी तरह से जानने वाले वेदा, वेदार्थ के ज्ञाता शिष्ट लोग हाँ कर्म को सत्य ने हाँ जो जैसा सत्य बताया उनमें अर्थ क्रियाकारिता रूप सत्यता इसलिए ज्ञानियों के जीवन में भी प्रारब्ध कर्म जो है फल के साथ वे विचार नहीं करता फला फला अव्यविचारक अव्यविचारिक्व रूप सत्यत्व वशिष्ठ जी ने भी देखा है व्यास जी ने भी देखा है ने देखा देखने का अर्थ है निर्णय यही निर्णय है उनका इसलिए अवश्यमेवक्त कृत कर्म शुभाशुभ ना भुक्त शेत कर्म कल्पकोटिशतर ये निर्णय कर्म के विषय में इन्हीं महापुरुषों ने दिया वशिष्ठादियों ने तो कवयो भस्कर भगवान कहेंगे वशिष्टादि वशिष्ठादी मेधावीलोक शिष्टलोक जिनको वेदार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित तो यथार्थ निर्णय है वे वशिष्ठादि कवि हैं और उन्होंने मंत्रों में यानिधिग्व वेदाधि में यानी कर्माणी अपश्यन यानी दृष्टानि दृष्टवंत अपश्यन का अर्थ करिए दृष्टवंत देख लिया है यानि निश्चित कर लिया है ये इष्टक के साधन के रूप में वेद इस कर्म को बता रहा है अग्निहोत्रादि को अनिष्ट साधन के रूप में हिंसादि को बता रहा है मां हिंसा सर्वाभूतानि इत्यादि वेद हिंसादि को बताता है अनिष्ट साधनत्व अनिष्ट यानि दुख तो दुख साधनत्वन रूपेण बताता है इष्ट यानी सुख सुख साधनविन रूपे अग्निहोत्रादि कर्मों को बताता है संध्या वंदनादि रूप कर्मों को बताता है ऐसा निर्णय इन कर्मों के विषय में जिन कर्मों के विषय में वशिष्ठादि का है तदैतत्त वे कर्मा सत्यम तो वशिष्टादि ने जिन कर्मों को सुख साधन रूपेण निश्चित कर लिया है वे सुख के साथ अव्यभिचारी कर्म है जिसने उन कर्मों का अनुष्ठान किया उसके जीवन में निश्चित ही सुख प्रदान करता है और जिन हिंसादी कर्मों को दुख साधन रूपेन निश्चित किया है वैशिष्ठादि ने वे हिंसादि कर्म हिंसादी का आचरण करने वाले को निश्चित ही दुख प्रदान करता है यही उनमें सत्यता है ऐसा निर्णय वशिष्ठादियों ने जिन कर्मों के विषय में किया है तद एत यानी वे कर्म सत्यम तो मतलब सत्य यानी अपने अपने फल के साथ उनका कोई व्यभिचार नहीं है और पक्षपात भी नहीं है जिसने अनुष्ठान किया उसे उस कर्म का फल भावी भुगत है कर्मों की विशेषता बताते हैं कि तानी त्रेतायाम बहुदा संतता नहीं इसमें त्रेता शब्द का अर्थ वेद त्रयी भी है तीनों वेदों का समूह अर्थ में त्रेता शब्द बना है तो ऋग्वेदादि का जो समूह है उस समूह के द्वारा समूह में बहुधा यानी अनेकों प्रकार से संततानी कार्थ का अर्थ है प्रतिपादितानी इन कर्मों का ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद में अनेकों प्रकार से प्रतिपादन है ऋग्वेद विहित जो पदार्थ हैं अनुष्ठे उन्हें कहा जाता है हौत्र पदार्थ भाष्य में आएगा हौत्र आध्वर्य औद्गात्रूहात्मकानी ऐसा शब्द आएगा भाषण भाष्य में हौत्र आध्वर्य और कौत्र आध् औद्गात्रत्रत्र ये शब्द है तो हौत्र यानि ऋग्वेद विहित कर्म औदगात्रेद विहित कर्म आध्वर्यो यजुर्वेद विहित कर्म ये मुख्य तीन प्रकार हैं और इनके फिर अवांतर अनेकों भेद हैं इसलिए बौधा संततानी यानि विभक्ततया प्रतिपादितानी त्रेता शब्द का अर्थ ये वेद त्रयी या त्रेता शब्द एक प्रसिद्ध है त्रेता युग के लिए तो हर एक युग में एक प्रधान प्रधान अलग अलग साधन हुआ करता है उस उस काल में उसी प्रधान साधन को अपना करके साधक अपने साध्य को प्राप्त करते हैं सत्ययुग में तपस्या से तपस्या का ज़्यादा महत्व था तो तपस्या से अपने साध्य को प्राप्त करते थे तब को प्रधानता बाकी वेद के द्वारा प्रतिपादित साधन भी थे लेकिन उनकी उनके अनुष्ठाता कम तपस्या करने वाले ज़्यादा त्रेता में अग्निहोत्रादि कर्मों के अनुष्ठाता अधिक तपस्वी कम अन्य साधन के अनुष्ठाता कम तो जिस साधन के अनुष्ठाता साधकों की अधिकता है उस युग में माना जाता है उस साधन की प्रधानता तो त्रेता यानी त्रेता युग में ये भी अर्थ एक भाष्य में आएगा वो करके विकल्प में तो जिन कर्मों का अधिकतर साधकों ने अनुष्ठान किया इसीलिए जनक भी त्रेता के हैं और गीता में भी कहा गया है कर्म के द्वारा संसिद्धि को प्राप्त कर लिया जिन्होंने उनका उदाहरण जनक जी का दिया कर्म नहीं हुई संसिधि मास्ता जनकादय जनकादियों ने कर्म से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया का अर्थ कर्म के कर्म और बीच में ब्रह्म विद्या द्वारा ज्ञान आदेव तो कैवल्यम है लेकिन प्रधान साधन रहा चित्त शुद्धि का कर्म और इसलिए कहते हैं कि त्रेतायां तानी बहुदा संतानी तो पूर्वाध में जिसे जिस साधन में साधकों को प्रवृत्त कराना है जो संसार अंतपाती काम्य पदार्थ जो भोग हैं उन्हीं को चाहते हैं ऐसे अधिकारियों को जिस साधन में प्रवृत्त करना है अपरा विद्या के विषय में प्रवृत्त करना है अपरा विद्या का विषय है कर्म इसलिए वेद ने पहले उसकी सत्य बता करके उसे फल अव्यभिचारी बता करके प्रशंसा की कि जो साधन हम आपको आपके अभिष्ट का प्रापक बता रहे हैं कर्म वह सत्य है यानी अपने फल के साथ अव्यभिचारी है निश्चित फल प्रदाता है ये तद सत्यम से कर्म की प्रशंसा होगी और वो भूतार्थवाद है उसमें वस्तुत ही अवश्य फलदातृत्व है और फिर मंत्रेषु कर्माणी कवय यानी अपश्यत इसमें मंत्र शब्द से शब्द का प्रयोग करके वेद प्रतिपादित प्रतिपादित्व तो बताया उसमें वैदिकों के लिए कोई भी साधन वही ग्राह्य होता है प्रामाणिक माना जाता है जो वेद प्रतिपादित है तो मंत्रेशु शब्द का प्रतिपा प्रयोग करके वेद प्रतिपाद्यत्व, रूप प्रामाणिकव कर्मरूप साधन में बताया और कवयो यानी अपशन इससे शिष्ट परिगृहित बताया तो जो वेद प्रतिपादित हो शिष्ट परिगृहित हो वह वैदिक साधकों के लिए उपाधेय माना जाता है ग्राह्य माना जाता है इसलिए ये कहा कि तानी अब विधान किया जा रहा है जो संसार को चाहते हैं उन्हें संबोधित करके ये कहा जा रहा है कि आपको आपके संसार में अभिष्ट के प्रापक साधन के रूप में हमने यानी वेदने तथा शिष्टों ने जिन कर्मों को बताया वे कर्मा बताए हैं उनका आचरण करो वेद बता रहा है कि ता आचरत नियतम सत्यकामा हे सत्य कामा ये संबोधन है इसमें भी सत्य शब्द परामर्शक है संसार अंतपाती जो कर्म का फल फल है उसका उसे भी कई जगह ऋतम कहा गया ऋतम पिबंतों सुकृत लोके वो कर्म-फल भी अवश्यम भावी होने से उसे वेद में रीत शब्द से कहा जाता है सत्य है ब्रह्म ज्ञान के बिना बाधित नहीं होता इसलिए इसे अनंत भी में कहा है संसार को वो अनंत है का अर्थ ब्रह्म ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होता कितने भी उपाय कर लें और रहता ही है तो वो सत्य है अ संसार और सत्य कामा यानी सत्यान कामयंते ये थे सत्य कामा सत्य हैं संसार के भोग आहिक पारलौकिक और उनको चाहने वाले उन्हें कहा गया सत्य सत्य काम संसार को चाहने वाले बृहदारण्य उपनिषद में कामयमान अकामयमान ऐसे दो आते हैं अकामयमान है मुमुक्षु कामयान है, है भोक्ताजन हर जो भोक्ता उनके लिए अलग साधन बताया है उनके अंदर की इच्छा होती है कि वित्तम में शांत इसलिए तो अथ कर्म पूर्वीय मैं कर्म करूँगा वही कर्म यहाँ पर भी बताया जा रहा है तो ने उपनिषद के कामयमान जो है उनके लिए यहाँ पर सत्यकाम शब्द का प्रयोग है सत्य कामा हे सत्य काम तानी नियतम आचरत लोटलकार है अर्थ में तो यानी वेद विहिता शिष्ट परिगृहता नहीं वेद के द्वारा जो विहित हैं और वशिष्ठादि शिष्टों के द्वारा परिगृहित हैं उन संध्यावंदन अग्निहोत्रादि कर्मों का आचरथ आचरण करो अनुष्ठान करो तो एक दो दिन तो कहते हैं वेद कहता है नियतम यानी आचरण करो जब तक यानी अभी तो भोग्य पदार्थों की चित्त में कामना है ना अशुद्ध चित्त है तो जीवन पर्यंत यावत जीवन अग्निहोत्रम जुह जीवन पर्यत ये कर्म करते रहो और जब चित्त शुद्ध होगा तो उसके लिए फिर यदाते यदा बुद्धिर्वेति बुद्धिर्व्यति गीता एक सीमा बताती है तब तक कर्म और मुनेरयोगम कर्म कारण कर्म है और यहाँ तो कामयमान का प्रसंग होने से क्या तो जीवन पर्यंत शास्त्र ने इष्ट के साधन के रूप में जिन कर्मों को बताया सुख साधन के रूप में उन कर्मों का अनुष्ठान निरंतर करते रहो नियमित करते रहो नियतम जो फल है, कर्म फल है, संसार उसे पाने के लिए यही मार्ग है फल पाने का कोई दूसरा साधन नहीं है यही साधन है इस दृष्टि से ये अंतिम वाक्य है कि एष वह पंथा सुकृत लोके तो वह ये युष्माकम के स्थान पर अन्वादेश में वस आदेश होता है तो वस वह का अर्थ है युष्माकम युष्माकम यानी आप लोगों के लिए एक पंथा पंथा यानी साधन मार्ग यही मार्ग है किस लिए तो सुकृत लोके लोक्य अनुभूयते यह सलोक इस उत्पत्ति के अनुसार लोक शब्द का अर्थ फल जिसका इस लोक में तथा परलोक में कार्यकरण संघात के द्वारा अनुभव किया, किया जाता है भोग किया जाता है वो आहिक सुख दुख और पारलौकिक सुख दुख लोक शब्द का अर्थ है और सुकृतस्य इसमें सु का अर्थ है स्वयंकृत सुकृत अपने द्वारा किए हुए कर्म उन्हें कहा जा रहा है सुकृत और उसका जो फल है उस फल को तो सुकृत है एक प्रकार से संसार और संसार को पाने का पंथा यानी मार्ग आपको चाहिए संसार में जाना है तो संसार की प्राप्ति का मार्ग यही है ये एस पंथा वह आपका गंतव्य यदि संसार है तो इस संसार रूपी गंतव्य को प्राप्त करने के लिए कर्मानुष्ठान रूप मार्ग वेद बताता है कवि लोग बताता है प्रवृत्ति मार्ग अब भाष्कार भगवान इस प्रथम मंत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं तद एक सत्यम अतम इत्यादि से भाष्य को हम लोग देखते हैं परसों कल और आज सायंकाल से एक प्रकार से एक कार्यक्रम प्रारम्भ होने जा रहा है जो हो पूरे उत्तराखंड की विभूति माने जाते थे और संपूर्ण संत समाज के आदर्श पुरुष अपने आश्रम के संस्थापक महाराज श्री जी भी जिनके प्रति बड़ा भाव रखते थे छोटे महाराज जी तीर्थ जी महाराज का 25वां निर्माण निर्वाण महोत्सव जो उनके कृपा पात्र हैं और बड़ी सेवा का लाभ उनको मिला है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अलग अलग स्थानों पर प्रतिवर्ष करते हैं इस वर्ष यहाँ वो तो मना रहे हैं आज सायंकाल पाँच बजे वो कार्यक्रम प्रारम्भ होगा तो पाँच बजे से अरे यहां चार बजे ये होता है तो चार से लेकर के फिर सात आठ बजे तक आपको लगातार ये करना पड़ेगा यहाँ सात बजे तक बैठना पड़ेगा इसलिए सायंकाल का भी अवकाश रखें गया था पाँच बजे से जो चार बजे से होना था यहां स्वाद है वो न होकर के नीचे अपने भोजनालय लेके सामने मंचादी बन रहा है तो पाँच बजे वहाँ पर आत्मान चेत विज्ञानियात एम अश्मीति पुरुष किमिच्छन कश्य कामाये शरीरम अनुसंजरेत ये एक बृहदारण्य का मंत्र है इस पर जो भी उनके द्वारा निमंत्रित महापुरुष हैं उनके विचार श्रवण करने के लिए मिलेंगे और कल सुबह से का छः बजे से ही कार्यक्रम है गीता पाठ और कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का पाठ और महाराज जी का पूजन और श्रद्धांजलि आदि का मुख्य कार्यक्रम कल है तो इसलिए आज सायंकाल का कल सुबह का और सायंकाल का भी संभवतः यदि ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो बंद ही रहेगा तो परसों सुबह से फिर अपना नियमित जो स्वाद्या है वो चलेगा